शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी ने कहा मुने संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामिनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ तिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रदतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनिया और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई नारद जी ने पूछा भगवान संध्या ने कैसे किस लिए और कहाँ तप किया किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए ब्रह्मा जी ने कहा मुने संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था इसलिए उस साधवी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी आज से इस भूतन पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूँगी तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ चितात्मा एवं ज्ञानयोगी पुत्र वशिष्ठ से कहा बेटा वशिष्ठ मनुष्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है तुम जाओ और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो नारद मैंने दया दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुनों से परिपूर्ण हो मान सरोवर सरोवर के समान पाता है। वशिष्ठ ने उस को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह वा सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश आकाशा पाता है सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी हुई देख मुनि ने उस लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोही सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा